श्री श्री चैतन्य चैतावली निमाई तासा महावीरभुरी स्मान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सग्वी था चा मन्मथ मन्मथ उन सब के मध्य में पीतांबर पहने गले में पुष्पों की माला धारण किए मंद मंद मुस्कान से सबों को प्रसन्न करते हुए प्राणी मात्र के मन को मोहित करने वाले कामदेव को भी अपने रूप लावण्य से त्रस्त करते हुए प्रभु प्रकट हुए श्रीमदभागवत पंडित जगन्नाथ मिश्र और शचि देवी की मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो अथवा कंस का वध करने के अनंतर देव की और वसुदेव की जो प्रसन्नता हुई होगी उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान होगी शचि देवी की क्रमशः आठ कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल के ही पश्चात पर लोग गामनी बन चुकी थी इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्व का जन्म हुआ विश्व यथा नाम तथा गुण ही थे इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था किंतु बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था चेहरे पर परम शांति विराजमान थी माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख्य कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे अब भगवान की कृपा का क्या कहना है विश्व के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आपे को ही भूल गए थे सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक दस महीने गर्भ में रहते हैं किंतु गौरांग पूरे तेरह महीने गर्भ में रहे थे सात महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और वे प्रायः जीवित भी रहते हैं किंतु वे बहुधा छीण ही होते हैं बात यह है कि छः महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और सातवें महीने में, में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है जो माताएं कमज़ोर होती हैं उनका प्रसव सात ही महीनों में हो जाता है किंतु बहुधा सातवें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वह बेहोशी दो महीने में जाकर ठीक होती है जो बच्चे आठ ही महीने में हो जाते हैं वे बचते नहीं हैं क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी इसलिए कमज़ोर बालक उन्हें सह नहीं सकता दस महीने का बच्चा खूब तंदरुस्त होता है तेरह महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग पैदा होते ही साल भर के से प्रतीत होते थे इनका शरीर खूब मजबूत था अंग के सभी अवयव सुगठित और सुंदर थे तपाए हुए सुवर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी हाथ की उंगली कोमल और रक्तवर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी छोटे छोटे गुदगुदे पैर मांस से छिपे हुए सुंदर टखने सुंदर गोल गोल पिंडरिया और मनोहर उद्वय थे छोटे कमल के समान सुंदर मुख बड़ी बड़ी आँखें और सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लक्ष्यों को भी मात करते हैं किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे काले काले सुंदर घुंगराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ठीक ऐसी ही बन गई थी मानो किसी अधिक रस्म में कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर स्वेच्छापूर्वक रसमान कर रहे हों शची माता उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती धीरे धीरे बालक एक मास का हुआ बंगाल की ओर माता इक्कीस दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है और तभी षी पूजा भी होती है नामकरण संस्कार प्राय चार महीने में होता है किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करते करने लगते हैं एक महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई वहां जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर ष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई ष्ठी देवी कौन है इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है यह कोई शास्त्रीय देवी नहीं है एक लौकिक पद्धति है बहुत जगह तो यह बालकों के अशुभ को मेटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं हमारी तरफ बालक के जन्म के छठे दिन षठ्ठी छठी देवी का पूजन होता है घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती है फिर संपूर्ण कुल परिवार को स्त्रियाँ आ आकर पूजा करती हैं और भेंट चढ़ाती हैं मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी या कोई अन्य वस्तु देती है हमारी ओर वह माता भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं ऐसी मान्यता है कि वह माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक के आयु भर का शुभ सौभाग्य में लिख जाती है वह माता बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिख जाए इसीलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं नीचे के दोहे में यही बात स्पष्ट है जो विधिना ने लिख दही छठी रात्रि के अंक राई घटै न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक कुछ भी हो लौकिक ही सही किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र ही है ष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शचि देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चों की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई बालक जो-जो बढ़ता जाता था त्यों ही त्यों उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी विश्वरूप जितने अधिक शांत थे गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे एक महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे चलते चलते जोर से किलकारियाँ मारने लगते कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते माता इन्हें पकड़ती किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था ये स्तन पीते ही पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक सकना असंभव ही हो जाता था पहले पहले ये बहुत रोते थे माता भांति भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करती किंतु ये चुप ही नहीं होते थे एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े पड़े बहुत ज़ोरों से रो रहे थे माता ने बहुत चेष्टा की किंतु यह चुप नहीं हुए तब तो माता इन्हें हरी हरी बोल बोल हरी बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल यह पद गा गा कर धीरे धीरे हिलाने लगी बस इसका श्रवण करना था कि यह चुप हो गए माता को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया जब कभी ये रोते तभी माता अपने कोमल कंठ से गाने लगती हरी हरी बोल बोल हरी बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल इसे सुनते ही ये झट चुप हो जाते इनके मोहल्ले की स्त्रियाँ इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थीं इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शचि देवी के घर आ बैठती शचि देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था उनके घर जो भी आती उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सचिव देवी के यहाँ बितातीं, वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थी बच्चे के जिसमें प्रसन्नता हो खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं गौरांग हरिमाम संकीर्तन से ही परम प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते खिलकारियाँ मारने लगते इसलिए स्त्रियां बार बार उसी पद को गाती कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गान करती रहतीं इस प्रकार दिन भर शचि देवी के घर में हरिहरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल इसी पद की ध्वनि गूंजती रहती इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था चार मास की हुई मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वम रखा किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं यह सब जगह की रिवाज है कि बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों न हो उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेते हैं यह प्रकार प्रेम का एक मुख्य अंग है सचि देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं जब इनके कान में हरिमंत्र बोला गया तब ये रोने लगे इसलिए माता ने कहा यह यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो इसलिए इनका नाम माता ने निमाई रख दिया बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था इसीलिए इनका नाम निमाई रखा गया बहुतों के विचार में यह नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चों की दीर्घायी हो बच्चे की दीर्घायु हो लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपनी संतान का इसी प्रकार प्रकारहीन नाम रखती हैं कुछ भी हो हमारा मत तो यह है कि यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है जैसे नित्यानंद का निताई जगन्नाथ का जगाई इत्यादि कुछ भी क्यों न हो संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग का यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते तथा पहचानते थे नामकरण संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाही। उन्होंने इनके सामने रुपये पैसे अन्य वस्त्र द्रव्य शास्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले बेटा इनमें किसी चीज को उठा तो लो प्राय बालक चमकीली चीज़ों को सबसे पहले पसंद करते हैं किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है ये तो अलौकिक थे झट इन्होंने सबसे पहले भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई सबने एक स्वर से कहा निमाई बड़ा भारी पंडित होगा सच है और हाल पिरवान के होत चीखने पात इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ